महाभारत आदि पर्व दशाधिक दशाधिक्शतमोध्याय त्रिलोत्तमा की उत्पत्ति उसके रूप का आकर्षण तथा सुंदोपसुंद को मोहित करने के लिए उसका प्रस्थान नारद्वाच तथो देवर्षय सर्वे सिद्धाश परमर्शय जगमुसदा परा दृष्ट कदनम महत नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर तदनंतर संपूर्ण देवर्षि और सिद्ध सिद्धमहर्षि वह महान हत्याकांड देखकर बहुत दुखी हुए ते भी जगमुर्जित क्रोध जितात्मो जितेन्द्रिया पितामहवनम जगत कृपया तदा उन्होंने अपने मन इंद्रिय समुदाय तथा क्रोध को जीत लिया था फिर भी संपूर्ण जगत पर दया करके वे ब्रह्मा जी के धाम में गए तथो दृशुरासीनम सहदेव पितामह सिद्ध ब्रह्मषिभिश्चता परिवारितम्। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं सिद्धों और महर्षियों से सब ओर घिरे हुए बैठे देखा तत्र देवो महादेव तयुनाश चंद्रादशक्रच प्ठास्तर्षय मै खानसाखिलन प्रस्थाक्षिपा अजाशवामूढ़ाश तेजो गर्भा तपस्विन ऋषसर्वैते पितामहमुपागमन तथिगम्य दीना सर्व महर्ष्य सुंदोपसुंदमे स संशिरे यथारृत तथा कृत्य नवेदतर्विलेन्व पितामहत दीवण सर्वते चरमर्षय तमेवासम पुरस्कृत पितामहचोदय तत पितामह श्रुवा सर्वेश तदच्स्ता मुहूर्तमी संचित कर्तव्य से निश्चय तय वर्धम समुदेश विश्वकर्मा महाभगवान महादेव वायु से अग्निदेव चंद्रमा सूर्य इंद्र ब्रह्मपुत्र महर्षि बैखानस अर्थात बनवासी बालखिल्य वानप्रस्थ मरीचीप अजन्मा अभिमूढ़ तथा तेजो आदि नाना प्रकार के तपस्वी मुड़ी ब्रह्मा जी के पास आए थे उन सभी महर्षियों ने निकट जाकर दीन भाव से ब्रह्मा जी से सुंद उपसुंद के सारे क्रूर कर्मों का वृत्तांत कह सुनाया दैत्यों ने जिस प्रकार लूट पाट की जैसे जैसे और जिस क्रम से लोगों की हत्याएं की वह सब समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया तब संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने भी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी को प्रेरणा की ब्रह्मा जी ने उन सबकी बातें सुनकर दो घड़ी तक कुछ विचार किया फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य का निश्चय करके विश्वकर्मा को बुलाया दृष्टवाच विश्वकर्मा काम दे महात उनको आया देखकर महातपस्वी ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री के शरीर की रचना करो जो सबका मन लुभा लेने वाली हो पितामह नमस्कृत्य तद्वाक्यम अभिनंद योजित दिव्या चिंत्त्वा ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके विश्वकर्मा ने उन्हें प्रणाम किया और खूब सोच विचार कर एक दिव्य युवती का निर्माण किया त्रिष्लोक यूत सावर समान यदर्शनीय तीत तीनों लोकों में जो कुछ भी चर और अचर दर्शनीय पदार्थ था सर्वज्ञ विश्वकर्मा ने उन सब के सारांश का उस सुंदरी के शरीर में संग्रह किया कोटि कोटिश्च रत्ना ने त्यागात्रात अहिमत्न देव रूपिणी उन्होंने उस युति के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया और इस प्रकार रत्न राशि में ही उस देवरूपिणी रमणी का निर्माण किया सा प्रयत्न महता निर्मित विश्वकर्माणाम त्रिश्लोके सुनिणाम रूपेणा प्रतिमा भवत विश्वकर्मा द्वारा बड़े प्रयत्न से बनाई हुई वह दिव्य युति अपने रूप सौंदर्य के कारण तीनों लोकों की स्त्रियों में अनुपम थी न तस्मप्यस्थि यदगात्र सम्पदा नियुक्ता यत्रि न संजतिता उसके शरीर में कहीं तिल भर भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ की रूप संपत्ति को देखने के लिए लगी हुई दर्शकों की दृष्टि जम न जाती हो सा श्री रूपा काम रूपा व पुषमती जहार सर्वभूता चक्षुंसी च मनासी च वह मूर्तिमती काम रूपिणी लक्ष्मी की भांति समस्त प्राणियों के नेत्रों और मन को हर लेती थी तिलम तिलम समा तिलोत्तमें तह तस्नामचक्रे पितामह उत्तम रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसके अंगों का निर्माण हुआ था इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया ब्रह्म सार नमस्कृत्य प्राजलिर्वाक्यम ब्रवीद किं कार्य मई भूते स ये नस्ह तदनंतर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोली प्रजापते मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है जिसके लिए आज मेरे शरीर का निर्माण किया गया है सुन्दाभ्यामसुराभ्याम तिलोत्तमे प्रार्थनी ये न रूपेण कु भद्रे प्रलोभनम ब्रह्मा जी ने कहा भद्रे तिलोत्तमे तू तो सुंद और उपसुंद नामक असरों के पास जा और अपने अत्यंत कमणीय रूप के द्वारा उनको लुभा तो था अभ्याम न तथा तुझे देखते ही तेरे लिए तेरी रूप संपत्ति के लिए उन दोनों दैत्यों में परस्पर विरोध हो जाए ऐसा प्रयत्न कर नार सात तथे ते प्रतिज्ञा नमस्कृत्य पितामह त्यकार मंडलम त्र विविधा नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जब तिलोत्तमा ने वैसी वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया फिर वह देवमंडली की परिक्रमा करने लगी पांगो खो भगवान आस्ते दक्षिण हिना महेश्वर देवास्ते वोत्तर हिनासन सर्वतो भगवन् ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में भगवान महेश्वर पूर्वाभिमुख होकर बैठे थे उत्तर भाग में देवता लोग थे तथा ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के चारों ओर बैठे थे कुरत तदा त्र मंडलम तदक्षिण इंद्रस्थान भगवान धैर्य प्रत्यवस्थित वहाँ तिलोत्तमा ने जब देव मंडली की प्रदक्षिणा आरंभ की तब इंद्र और भगवान शंकर दोनों धैर्यपूर्वक अपने स्थान पर ही बैठे रहे दृष्टुकामस्य काम से चाच्यथम गतया पार्शु तयाह अन्दचिति पदमाक्ष जब वह दक्षिण पार्श्व की ओर गई तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर के दक्षिण भाग में एक और मुख प्रकट हो गया जो कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित था पृष्ठतः परिवर्तन पश्चिम नेतम मुखम गतया चौहत्तरम पार्श्वोत्तरम नेतम मुखम जब वह पीछे की ओर गई तब उसका पश्चिम मुख प्रकट हुआ और उत्तर पार्श्व की ओर उनके जाने पर भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का प्रागत्य हुआ महेंद्राण पृष्ठत पार्श्व रक्तांता विशालनाम सहस्रम भवतः इसी प्रकार इंद्र के भी आगे पीछे और पार्श्व भाग में सबो लाल कोने वाले सहस्रो विशाल नेत्र प्रकट हो गए एव चतुर्मुख स्थानुर्महादेव भगवत्तपुरा तथा सहस्रनेत्र बल सूद नकार पूर्व काल में अविनाशी भगवान महादेव जी के चार मुख प्रकट हुए और बलहंता इंद्र के हजार नेत्र हुए तथा च महर्षीण मुखाने चाभ्युवर्तन ये न जातिमा दूसरे दूसरे देवताओं और महर्षियों के भी मुख भी जिस ओर तिलोत्तमा जाती थी उसी ओर घूम जाते थे तस्गात्रे पति दृष्टिस्सा महात्मना सर्वेशाव भूयिष्ठतेम पिताह उस समय देवाधिदेव ब्रह्मा जी को छोड़कर से सभी महान भावों की दृष्टि त्रिलोत्तमा के शरीर पर बार बार पड़ने लगी गया तुतया सर्वे देवाशा परमर्ष कृतमृत्ये व तत्कार रूप सम्पदा जब वह जाने लगी तब सभी देवताओं और महर्षियों को उसकी रूप संपत्ति देखकर यह विश्वास हो गया कि अब वह सारा कार्य सिद्ध ही हो तिलोत्तमायासभा सर्वान्सर्जयामा स देवान श्रीगणास्ता तिलोत्तमा के चले जाने पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने उन संपूर्ण देवताओं और महर्षियों को विदा किया श्री महाभारती आज परवणि विदुरागमन राज्य लम्बपरवि सुंदोपन्दोपाख्या तिलोत्तमा प्रस्थापन दशाधिक्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्यलम्भ पर्व में सुंदोप सुंदोपाख्यान के प्रसंग में तिलोत्तमा प्रस्थापन विषयक दो अध्याय पूरा हुआ